और और ये गुण है, तो गुण तो तो के के के के भेद भेद भेद भेद से क्रिया और के तीन कहे किसके तीन कहे क्रिया क्रिया कारकों कारकों तीन तीन तीन किसके कर्म आया था ना कर्म के तीन भेद सात्विक राजस और तमस कहे गए ना क्रिया के तीन भेद कहे गए और किसके तीन भेद बोल रहे हैं ये कारक के तो कर्म और कर्ता तो कारक ही है ना ज्ञानम कर्म चा कर्ता गुण भेदता कर्म और कर्ता भी क्या है कारक है अब देखेंगे जो धृति आई ना तो धृति और बुद्धि को भी क्या बोला गया बुद्धि को बंदम मोक्षम चाहे वो वे बुद्धि तो भी कारक की कोटि में आ जाएगी धृती और बुद्धि है ना ऐसा ही कारक की कोटि में आ जाएगी तो गुण के भेद से क्रिया और कारक तीन भेद कहे गए उगता के बाद पूर्ण विराम चाहिए अच्छा फलस चाह चा। चा है ना सुखस्तु के बाद भी क्या होगा तो अच्छा रहेगा क्योंकि तो लिखने की रीति नहीं या तो चाह होना चाहिए सुखस्त के बाद अथवा दो हो सकते हैं फलस चाह सुखस्तर चा। इस बना लो इसके पश्चात फल और सुख के तीन भेद कहे जाते हैं किसके तीन भेद फल के और सुख के इनमें से प्रथम सुख के तीन भेद देखेंगे देखो सुखम चे व शृणु मे भर्तष अभ्यास रमते यम ऋणु मे भर्तर्ष सभा तु इदानी त्रिविधम श्रृणु मे भर्तर्ष अभ्यासा रमते तू चगछति सभा किंतु भरत श्रेष्ठ या इस चलो पहले दूसरी पंक्ति लगा लेना अभ्यासाद रमते अभ्यास से जिसमें प्रीति को प्राप्त करता है रमते करते प्रीति को प्राप्त करता है अभ्यास से जिसमें प्रीति को प्राप्त करता यत्र से लेना है यशमिन सुखे यशमिन जी सुखान सुखानुभूति में अब अभ, अभ्यास से जिस सुखानुभूति में प्रीति को प्राप्त करता है सुखानुभव में किसे प्राप्त करता है सुखानुभो में प्रीति को प्राप्त करता है किससे अभ्यास से मतलब जैसे अब जैसे कि एक बार सुखानुभव हुआ तो सुखानुभ अच्छा लगता है सुखानुभ में प्रीति होती है और फिर और उसका सुखानुभव हो गया तो और प्रीति हो जाएगी और सुखानुभव होगा तो और प्रीति हो जाएगी इसलिए कहा अभ्यासात अभ्यास से है ना अभ्यास से क्या होता है अभ्यास से सुखानुभव में प्रीति को प्राप्त करता।, करता है यत्र का सुखानुभवी अभ्यास से सुखानुभव में प्रीति को प्राप्त करता है क्या दुखांतम निगत छति यत्र दो बार अभ्यासात यत्रमते और यत्र और क्या यत्र दुखान्तम निगच्छति और जिस सुखानुभव में दुखों का अंत हो जाता है ए? और यह जिस सुखानुभव में दुखों के अंत को प्राप्त करता है का करता है अब भरतर सब, तू भरतर, अच्छा, भरतर सब अभ्यासाद यमते क्या युखांतम निगच्छती ठीक है तू भरतर सब अभ्यासाद यमते क्या युखांतम निगचती ईरानी में त्रिविधम सुनो इस समय तीन प्रकार के सुख मेरे से सुनो तीन प्रकार के सुख मेरे से सुनो तो पहले सुख को बोल दिया रमते यत्र यत्र से अभ्यास है न तो इस समय तीन प्रकार के सुख को सुनो इदानी त्रिविधम सुखम मैं सुनो इस समय तीन प्रकार के सुख मेरे से सुनो भाष्य देखेंगे अभी जो है ना ये ये सामान्य रूप से सभी यह अभ्यासा दुखानतम ऐसी तीन प्रकार के सुख सुनने के लिए चित्र को एकाग्र करो तीन प्रकार के सुख सुनने के लिए चित्त को एकाग्र करो समाधानम कर एकाग्र करो इस मतलब मेरे से है भरत श्रेष्ठ अभ्यासाधिकार से परिचया आते परिचय होने से जब सुखान वो का परिचय हो जाए तो उसमें है? है विसर्ग नहीं किया है विसर्ग कर सकते ना या तो रेप होने पर रोरी से लुप्त भी हो जाएगा अच्छा आवृत्त का अर्थ है की आवृत्ति होने पर अभ्यास से आवृत्ति होने पर जिस सुखानुभ में प्रीति को प्राप्त करता है रमते करते देते, करते देते करते होने से या आवृत्ति से जिस सुखानुभ में प्रीति को प्राप्त करता है यत्र कर्थ है सुखानुभवी है ना जिस सुखानुभ में या सुखानुभो कर्थ कर लेना सुख रूप अनुभव क्या यानी सुख का अनुभव कर सुख रूप अनुभव तो अच्छा लगेगा क्योंकि ऊपर सुख के भेद कहीं है ना वो तो के भेद नहीं गए हैं भेद किसके कहे हैं इसलिए यहाँ पर सुख रूप वो ये अर्थ अच्छा होगा है ना कि यहाँ पर यत्र से क्या लें यदि सुखान वो ऊपर भेद कहे जहाँ सुख के तो बनेगा नहीं है ना मतलब उसी के तीन भेद कहे गए हैं अभ्यासात यत्मते यस्मिन रमते जिसमें प्रीति को प्राप्त करता है और जिसके होने पर दुखों की समाप्ति को प्राप्त करता है उसी के तीन भेद कहे गए हैं तो यहाँ पर सुख रूप अनुभव अर्थ करना अच्छा रहेगा है ना जिस सुख रूप अनुभव में अभ्यास से जिस सुख रूप अनुभव में प्रीति को प्राप्त करता है तथा जिस के के होने पर दुखों अंत को प्राप्त करता है है ना उस सुख रूप अनुभव के तीन वेद सुनो या उस सुख के तीन वेदों को सुखो सुख रूप अनुभव करते सुख ऐसा पंक्ति देखेंगे यस्मिन सुखान है दुखांतम क्या दुखांतम करते हैं और दुखा करते दुखों की दुखों की मतलब समाप्ति को करते निगत छाप्त होती ठीक है तो ध्यान देंगे ये इसके द्वारा सुख कहा गया है और फिर क्या कहा गया उसके तीन वेदों को सुनो वैसे इस प्रकार भी अर्थ इसका किया जा सकता है और कुछ व्याख्या करते भी है तो ये दोबारा कैसे उसको फिर पुनः देखना पुनः पहले हमने अंद क्या बताया था भरतर सब तू निगच्छति अभ्यासादी बताया था ना अब पुनः देखेंगे तू तू भरतर सब, तू भरतर सुनू किंतु हे भरत श्रेष्ठ अब तीन प्रकार के सुख मेरे से सुनो अब इसके अनुसार क्या है कि अभ्यासाद रमते युखांतम चा निगच्छती ये सात्विक सुख का लक्षण यही से आरम्भ हो गया तब तो अलग करेंगे पहले जो बताया वो सुख सामान्य में बताया गया इसके द्वारा अब जो प्रखंड बता रहे हैं तो इसके द्वारा क्या कहा जा रहा है सात्विक सुख का वर्णन यही से शुरू हो गया कैसे अभ्यासाद या या अभ्यास यहाँ अभ्यास कहा है ना लो बार बार अभ्यास से पहले जो हमने वो करते क्या किया सुख रूप अनुभव के ऊपर वाले वाक्य के साथ उसकी एक वाक्यता करनी थी दोनों श्लोक के दोनों वाक्यों की एक वाक्यता करनी थी तो अब क्या है की यही से जो सात्विक सुख का वर्णन आरम्भ करते है ना तब फिर यहाँ पर सुखान सुखानुभ अर्थ करेंगे स्वात्म भो अपनी आत्मा अपनी आत्मा सुखान वो करके समझ लेना स्वात्म सुखानुभव स्वात्म सुखान भो अपनी आत्मा का सुख रूप अनुभव अपनी आत्मा का हाँ तो अभ्यासाध करेंगे कि बार बार अभ्यास से अपनी आत्मा के सुख रूप अनुभव में प्रीति को प्राप्त करता है जो आत्मा का सुख रूप अनुभव है आत्मा का अनुभव है उसमें प्रीति सहज नहीं होती है बल्कि अभ्यास से होती है जब बारंबार अभ्यास करेंगे ना मन को एकाग्र करने का ध्यान का तब क्या होगा की अभ्यासाद है ना या बार बार आवृत्ति करने से बार बार अभ्यास करने से स्वात्म सुखानुभव में मतलब स्वात्म रूप सुख के अनुभव में कह सकते क्या नहीं नहीं, नहीं ये नहीं अपनी आत्मा के सुखरूप अनुभव में यही ठीक है सुख वर्णन है ना अपनी, अपनी आत्मा के सुख रूप अनुभव में प्रीति को प्राप्त करता है अपनी आत्मा के सुख रूप अनुभव में प्रीति कब होगी बार बार अभ्यास से, है ना? नहीं, नहीं होगी कि अपनी आत्मा बार-बार अभ्यास से अपनी आत्मा के सुख रूप अनुभव में प्रीति को प्राप्त करता है और, जी... और जिसके होने पर अपनी आत्मा का सुख रूप अनुभव होने पर दुखों के अंत को निश्चित रूप से प्राप्त करता है ठीक है तो इसके अनुसार क्या हुआ कि की अभ्यासागर यहाँ से सात्विक सुख का वर्णन आरंभ हो गया दोनों प्रकार से व्याख्यान लगाते हैं एक साथ लगाना है तो यहाँ सात्विक सुख नहीं एक साथ लगाना है तो सुख सामान्य वर्णित है और अलग लगाना है तो सात्विक सुख का वर्णन यहाँ से आरंभ हुआ ठीक है दोनों प्रकार से लग जाता है पर भाष्य ने ऐसा अलग नहीं कहा है तो एक साथ भी कर सकते है बात नहीं है ना अच्छा और मसूदन कहते हैं ऐसे व्याख्यान का भाष्य से विरोध नहीं ऐसा कहते हैं पर एक साथ लगा लेना आगे देखो यत यद्रे विषम यू परिणाम अमृतोपम तुखम सात्विकोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजग्रे यद अग्रे परिणामे परिणाम अमृतोपम तत्खम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम अब देखेंगे जब भी ऐसा है ना जब भी ऊपर के श्लोक का एक साथ अर्थ करेंगे मतलब अभ्यासाग्रम से सुख सामान्य का वर्णन मानेंगे तब यद में प्रसिद्ध प्रसिद्ध अर्थ में है सद शब्द प्रसिद्धि अर्थ में है ना कि प्रसिद्ध वह सुख प्रसिद्ध वह सुख यद, यद है ना कि प्रसिद्ध जो सुख प्रसिद्ध जो सुख है प्रसिद्ध में है प्रसिद्ध जो सुख अग्रे अर्थ पूर्व में प्रसिद्ध जो सुख पूर्व में विष के समान हो तथा परिणाम तो में अमृत के समान हो प्रसिद्ध जो सुख जो सुख पूर्व तो में विष के समान होता है तथा परिणाम में अमृत के समान होता है लग गया हाँ। अब आत्मबुद्धि प्रसादजम तत्म सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसाद अपनी आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि की सुक्षता से जन्म अपनी आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि की निर्मलता से जन्म अंताकरण की निर्मलता से जन्म वह सुख सात्विक कहा जाता है वह सुख हाँ बुद्धि की निर्मलता से जन्म अंताकरण की, की निर्मलता से जन्म में, अवंताकरण की निर्मलता से जन्म कैसा सुख सात्विक सुख है अवंताकरण कैसा आत्मा को विषय करने वाला है न घटपट को विषय करने वाला नहीं बल्कि आत्माओं को विषय करने वाला आत्माओं को विषय करने वाले बुद्धि की निर्मलता से जन्म हुआ सुख सात्विक कहा जाता है आत्माओं को विषय करने वाली बुद्धि की निर्मलता होगी ना और उससे होने वाला सुख क्या माना गया है सात्विक माना गया है अच्छा अब ये हमने बताया तब शब्द प्रसिद्ध अर्थ में लेना कब जब ऊपर का जो है ना सुख सामान्य का वर्णन मानेंगे और सात्विक सुख का वर्णन यदि ऊपर के श्लोक से मानेंगे तो यह ऐहसास करना पड़ेगा तदकर्थ होगा पूर्ण श्लोक में कहा गया जो सुख तदकर्थ होगा पूर्व पूर्वोक्त पूर्ण पूर्व श्लोक में कहा गया जो सुख पूर्व में विष के समान होता है तथा परिणाम में अमृत के समान होता है तो आत्म से बुद्धि की निर्मलता से जन उस सुख को सात्विक कहा जाता है अब देखना पूर्व में विष्व के समान है ना प्रातः काल जो है ना चार बजे उठ करके गंगा स्नान करना चाहिए है तो कैसा लगेगा अमृत लगेगा तो विष लगेगा दिसंबर जनवरी में विष लगेगा और उसका परिणाम क्या है महान पूर्ण है अंताकरण की शुद्धि है भगवत अनुग्रह है ज्ञान है सब कुछ उसका है और तो परिणाम में अमृत के समान है ना ऐसा सुबह उठना है जल्दी स्नान करना है ध्यान करना है स्वाध्याय करना है तो ये सब पूर्व में तो ऐसा लगता है विष के समान लगता है इसीलिए लोग करते नहीं ये कि जो सुख पूर्व में विष के समान तथा परिणाम में अमृत के समान होता है आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि की निर्मलता से सुख वैसा होता है तात्विक है न ऐसा करते करते बाद में आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि हो जाती है ना अब देखेंगे भाष में यद तुखम अग्रे कर पूर्वम और पूर्वम करते प्रथम सं और प्रथम संतें कर्त की ज्ञान वैराग्य ध्यान समाधि आरम्भे ये ज्ञान वैराग्य ध्यान तथा समाधि के आरमी है ज्ञान के आरम्भ काल में जब स्वाध्याय आरंभ करता है, है? कोई सोचा में चित्त में राग का अभाव करना है उसका विवेक दि से कोई कर रहा है तो ज्ञान वैराग्य ध्यान तथा समाधि के आरंभ में अत्यंत परिश्रम पूर्वक होने के कारण विष्व के समान दुखात्मक होता है अत्यंत परिश्रम पूर्वक होने के कारण बहुत परिश्रम करना पड़ेगा ना ध्यान के लिए समाधि के लिए मन एक अग्रणी होता है अत्यंत परिश्रम पूर्वक होने के कारण विष्व की तरह दुखात्मक होता है परिणाम एक अर्थ है ज्ञान वैराग व्यादि की परिपाक से उत्पन्न है जब ज्ञान वैराग्य परिपक्व हो जाएगा ना अभ्यास करके करके तो ज्ञान वैराग व्यादि के परिपाक से जन वह सुख अमृत के समान होता है कैसा होता है अमृत के समान होता है अच्छा जी अब देखेंगे सत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम विद्वत्त भी विद्वत्त भी सात्विकम प्रोक्तम विद्वानों ने उस सुख को सात्विक कहा है यहाँ पर आत्मनो आत्मबुद्धि ऐसा किया है ना तो यहाँ पर अच्छा यहाँ यही कर लेना अपनी बुद्धि क्योंकि यहाँ दूसरे प्रकार के समास आगे आ रहे हैं अपनी बुद्धि को क्या कहेंगे आत्मबुद्धि और आत्मबुद्धे प्रसादा आत्मनो बुद्धि आत्मबुद्धि ये भी ष्टी तत्पुरुष समास हुआ और आत्मबुद्धे प्रसादा यहाँ भी षष्टी चतुरु एक और हो गया कि अपनी बुद्धि की निर्मलता से जन्य प्रसादा करते निर्मल्यम निर्मल्यम करते निर्मलता और कैसी निर्मलता सलीलवत्त स्वच्छता करते निर्मलता कि जल के समान अपनी बुद्धि की निर्मलता तथो जातम उस निर्मलता से जन्य अपनी जल के समान अपनी बुद्धि की निर्मलता से जन् जो सुख है उसे क्या कहेंगे आत्मबुद्धि प्रसाद अब एक और बताते हैं आत्मविशिया उ बोल दिया ना मतलब आत्म आत्मबुद्धि करते आत्मविशेक बुद्धि आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि पहले तो अपनी बुद्धि बुद्धि आत्म बुद्धि अपनी बुद्धि और फिर क्या अपनी बुद्धि मतलब सामान्य रूप से यहाँ पर आत्मा को बताया अपनी बुद्धि और फिर आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि इस बुद्धि का विषय क्या है आत्मा मतलब आत्माकार बुद्धि हो रही है तो यहाँ पर आत्माकार बुद्धि हो रही है फिर क्या है आत्मविषया हुआ तो एक और आत्मा अवलंबना हुआ कि आत्मा का अवलंबन करने वाली बुद्धि मतलब आत्मा का आश्रय लेने वाली बुद्धि मतलब आत्मा के आसित रहने वाली बुद्धि आत्मा सबका अधिष्ठान है ना ऐसे अर्थ कर देगा आत्मा के आसित रहने वाली बुद्धि को आत्मबुद्धि कहते हैं पर प्रसाद प्रकर्षात उसकी प्रकर्ष है ना उसके अत्यंत प्रसाद से उसकी अत्यंत निर्मलता से होने वाला प्रकर्ष कर से अत्यंत उसकी अत्यंत निर्मलता से होने वाला इस सुख को क्या कहा जाता है सात्विक कहा जाता है इसीलिए इसमें मन नहीं लगता है भजन करो ध्यान करो है क्या परेशानी वाला काम करे बड़ा जिमझा छोड़ो कुछ नहीं करना आत्मा को अवलंबन करने वाली बुद्धि मतलब वा आत्मा के आश्रित रहने वाली बुद्धि तो है।, है तो वही तो बता रहे हैं और क्या है गलत बात थोड़ा बता रहे हैं सबकी है तो वही है।, है ना वो तो आत्मा को विषय करने वाली और यहाँ भी विषय जब नहीं कर रही आत्मा को तो भी की आत्मा को आत्मा के आश्रित उस समय भी है है ना अलग अलग अच्छे बता रहे हैं उसी की जो है वही कह रहे हैं ग्रंथकार को यकूर और क्या है? तो है नहीं नहीं मतलब लेकिन बुद्धि की निर्मलता नहीं होगी ना उसकी तो निर्मलता और बोल दिया यहाँ पर प्रसाद है ना निर्मलता से जंग में जो सुख है वह सात्विक कहा जाता है देखो आगे सात्विक सुख जो है ना ये जो ध्यान देंगे आत्मबुद्धि प्रसाद जम है ना बुद्धि की निर्मलता से जो सुख होता है वही क्या होता है सात्विक होता है कोई अच्छे अच्छे विषय दिखाई दिए मन खुश हो गया तो सात्विक सुख होगा है ना यदि जो है ना अंताकरण की निर्मलता होगी तब तो वो वहाँ अच्छा लगेगा ही नहीं वहां अच्छा लगेगा ही नहीं है ना तो बुद्धि की निर्मलता से जन जो सुख है वही सात्विक है और कोई सुख सात्विक नहीं है ये और उसमें भी जैसे जैसे आत्मोन्मुखी बुद्धि होगी वैसे वैसे और अच्छा सुख होगा हो जाएगा देखेंगे आगे अमृतुप राजसम यह राज का, का वर्णन आ रहा है विषयन्द्रिय संयोगाद यद तद अग्रे अमृतुपम विषयद्रिय संयोगाद अमृतोपम परिणाम अग्रे अमृतोपम अच्छा बता रहा हूं मैं एक बार देख लेना विषय इंद्रिय संयोगाद यद अग्रे अमृत उपम विषय इंद्री के संयोग से होने वाला विषय और इंद्री के संयोग से होने वाला जो सुख पूर्व में अमृत के समान लगता है पूर्व में अमृत के समान लगता है और परिणाम में विष के समान लगता है यहाँ भी तत्व प्रसिद्ध अर्थ में ले लेंगे है ना नहीं तो ऐसा कर सकते हैं विषय इंद्रिय के संयोग से होने वाला जो सुख पूर्व में अमृत के समान वह परिणाम में विष के समान होता है तथा उस सुख को राजस कहा जाता है दो बार तथ कर देंगे वह परिणाम में विष के समान है तथा उस सुख को राजस कहा जाता है प्रसिद्ध दर्शन लेना हो तो दो बार तथ को देंगे एक तत् परिणाम में विषम तथा सुख हम राजसव लगाइए विषय इंद्री के संयोग से होने वाला यथ जो सुख पूर्व में अमृत से समान होता है और हो तो तो परिणाम में विष्व के समान होता है उस सुख तो को राजस माना जाता है सांसारिक सभी प्रकार के जो है ना वैसिक सुख इस में आते हैं है, जैसे पर दारागमन है ये सब क्या है परिणाम में विष के समान और पूर्व में क्या है अमृत के समान और स्वादारा के साथ भी जो है ना वो पशुओं का ही काम है अतिक्रमण करना ये सब क्या होते हैं पूर्व में तो ऐसा होगा ये सब अमृत के समान परिणाम में क्या होता है विष के समान होता है भयंकर कष्ट होता है ना बहुत आदि की प्राप्ति होती है भयंकर अच्छा जी अब अब जैसे भोजन करते हैं ना बढ़िया बढ़िया मल खाएंगे खूब रोफुल्ला खा लिया दो किलो फूस करके तो पूर्व में तो अमृत के सामान लगेगा और जब बीमारी हो जाएगी तब विष के समान हो जाएगा तत्काल नहीं तो धीरे धीरे हो जाएगा परिणाम में विश के समान हो जाएगा ऐसा और कोई चीज देखा बहुत अच्छी लगी तो सुख हो गया देख करके अच्छी है लेकिन अपने को नहीं मिल रही तो क्या हो जाएगा दुख हो जाएगा यही सब परेशानियाँ हैं तो जितने प्रकार के वैश्विक सुख है वो सभी राजस ही है तो विषय इंद्रिय के संयोग से होने वाला जो सुख पूर्व में अमृत के समान होता है और परिणाम में विष के समान होता है उस सुख को राजस कहा जाता है लगाइए विषय इंद्रिय संयोगात विषय इंद्रिय के संयोग से होने वाला हुआ जो सुख होता है अग्रे का प्रथम क्षण वो प्रथम क्षण में मतलब आरंभ क्षण में अमृत के समान होता है और परिणाम में विष के समान होता है तो परिणाम में विष के समान क्यों होता है तो बताते हैं बल वीर रूप प्रज्ञा मेधा धन तथा उत्साह की हानि का हेतु होने से बल वीर ये आनंद वाले पढ़ो। मैं मेरे को देखू यहाँ अलग अलग शब्दों के अर्थ बताया आनंद ने किया है यहाँ पर हाँ ये बल है ना? बल का मतलब है ये आपका शरीर शारीरिक सामर्थ्य संघात सामर्थ्य हम लिखा है ना तो दे का संघात है ना मतलब का जो सामर्थ्य उसको क्या कहा गया है बल और वीर अच्छा वीर के बाद क्या है रूप है ना ठीक है वीर वीरकार से इसने इन्होंने किया है कि पराक्रम से होने वाला यश आनंद ने पराक्रम से जो कीर्ति होती है यश होता है उसको क्या कहते हैं वीर रूप कहते हैं शरीर की सुंदरता को शरीर सौंदर्यम और प्रज्ञा अर्थ किया सामर्थ्यम, सुने हुए अर्थ को सुने हुए अर्थ को समझने का सामर्थ्य सुने हुए अर्थ को समझने का सामर्थ्य सुने हुए अर्थ को जानने का सामर्थ्य और मेधा अर्थ मेधा का अर्थ है गृहित अर्थ धारण शक्ति कि जाने गए अर्थ को बिना भूले धारण करने का सामर्थ्य जाने गए अर्थ को बिना भूले धारण करने का सामर्थ है और धन तो जानते हैं यही सब सोना चांदी उत्साह भी जानते हैं आपका और क्या आगे यही है ना ठीक है क्योंकि ये सुख कैसा होता है बल वीर रूप प्रज्ञा मेधा धन तथा उत्साह की हनी का हेतु होने से विश्व के समान क्यों कहा गया है इनकी हनी का किसकी किसकी हानि बल की हानि बिर्द की हानि रूप की हानि प्रज्ञा की हानि मेधा धन और की हानि का हेतु होने के कारण परिणाम में विश्व के समान है क्या अधर्म तरक आदि हेतु यहाँ पर अधर्म हेतुत्वात क्या तजनित नरक आदि हेतुत्वात अधर्म का हेतु होने से तथा अधर्म से जन नरक का हेतु होने से है नरक आदि आदि से निम्न की कृपा की अधर्म तथा अधर्म का हेतु तथा अधर्म से जन्म नरक आदि का हेतु होने के कारण परिणाम में के समान है परिणाम भी परिणाम आते की उस उपभोग की समाप्ति होने पर, या उपभोग की उपभोग की समाप्ति काल में उपभोग की समाप्ति काल में या उपभोग की समाप्ति होने पर विश्व के समान होता है उस सुख को क्या कहा जाता है राजस्व उपभोग के अंत काल में ऐसा लगा तो विषय जन में जितने सुख हैं वो सभी कैसे हैं राजस् सुख है लोग सोचते है तो तो क्या बढ़िया भोजन होगा हैं खूब तो बढ़िया बढ़िया खाने मिलेगा बहुत अच्छा लगेगा कैसा सुख है ये राजस्व है सात्विक सुख तो वो अंताग्रहण भी निर्मल चाहते है अंताग्रहण निर्मल हो जाएगा तो वो परमात्मा की ओर लगेगा शहर में बाकी सब राजस्व सुख है राजस् सुखी तो लोग कहते हैं स्वागत भी राजस्व सुखी कहते हैं और क्या है देखिएगा यद अनुबंधे चुखम मोहनम आत्मनिद्राल प्रमादोत्थम उदाहृत यद अग्रेबंधे चुखम मोहनम आत्मनिद्रदोत्थम अग्रे उदाहृत लगाइए्रेबंधे आत्मन मोहनमें सुखम ऐसा लगाना यहाँ मोहनम नि पश्चात या परिणाम में कर सकते जो सुख पूर्व में तथा परिणाम में आत्मना मोहनम अपने मोह का जनक अपने मोह का जनक ऐसा जो सुख पूर्व में तथा परिणाम में अपने मोह का जनक निद्रा आलस तथा प्रमाद से होने वाला व वा सुख शामक कहा जाता है अन्य ठीक नहीं बैठा दोबारा देखना निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम पहले ले ऐसा लगाना निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम यथ सुखम निद्रा आलस्य प्रमाद से होने वाला जो सुख पूर्व में तथा बाद में अपने मोह का जनक हो लग जाएगा वो सुख किससे उत्तम होता है हाँ निद्रा आलस्य प्रमाद से होने वाला जो सुख पूर्व में तथा परिणाम में अपने मोह का जनक हो सब तमसम उदायतम वह सुख तामस कहा जाता है है ना के प्रमाद में क्या होता है ठीक विवेक रहता है अभिवेक बना रहता है कहीं तो अभिवेक का ही जनक होता है सोते सो रहे कोई कुछ कहा पता ही चलेगा क्या हो रहा है कैसा होता है अनुबंधे अनुबंधे करते अवसानो उत्तर काले मतलब परिणाम में या उपभोग के पश्चात उपभोग के उत्तर काल में उपभोग अपने अपने मोह का जनक है ना, नो का जनक है। निद्रा लस्य प्रमादोत्थम निद्राचालम क्या प्रमादाचार दुन सम मतलब इनसे होने वाला उसे क्या कहते हैं तामस कहते हैं लोग सोचते हैं तो बहुत अच्छा हुआ क्या आठ घंटे सो लिया बहुत अच्छा हुआ आठ घंटे सो लिया <laughs> कैसा सुख हो गया ये तामस तो हो गया तो अब क्या है की पूर्व में भी जो है अभी जितनी देर सोते रहे तो उतनी देर ईश्वर चिंतन हुआ शास्त्र विचार हुआ नहीं हुआ न अच्छा और तो अभी क्या है की मोह का बना रहा और ज्यादा सो गए तो ईश्वर के दंड भी धान से बचिन ही पाओगे तो बाद में फिर भी उसका क्या बाद में भी यही होगा है ना बाद में और अभी ज्यादा जो अशोक है तो बाद में भी वैसे संस्कार पड़ेंगे पूरे तो पूर्व में और बाद में भी क्या है मोह का जनक ही होता है इस आलस्य से आलस तो से, से अधिकांश लोग तो इसी में बने रहते हैं काम वाम कुछ करना नहीं है क्यों इसी में आलस्य प्रमाद में जीवन प्रतीश हो जाता है काम धाम करने वालों अब देखिए अर्थ इधानीन अब प्रकरण के अर्थ क्या उपसंहार के लिए योग आरम्भ किया जाता है कौन सा प्रकरण जो तीन भेद कहे जा रहे हैं ना गुणों के भेद से है, है न, तीन भेद वो प्रकरण है ना तीन भेद कहने का प्रकरण है इसके पश्चात अब प्रकरण क्या उपसंग प्रकरण के उपसंगार के लिए प्रकरण के उपसंहार के लिए या प्रकरण के, के, के समापन के लिए श्लोक आरंभ किया जाता है जो तीन भेद कहने वाला प्रकरण यहाँ से समाप्त हो रहा है देखो न तदति पृथिव्या दिव्य दुवा सत्व प्रमेसी त्रिर्गु न तद् अस्ति वा पुनः तद पृथिव्या दिव्यदेवेशन सृकृतिज मुक्त यदि यहाँ गुण अन्य लगाएंगे पुनः तद सत्व पृथिव्याम वा न अस्ति पुनः वा देखना वा न अस्ति वस्त यदि प्रकृतिजिगुण मुक्त सै प्रकृतिजगुण मुक्त सैन लगाएंगे पुनः तद्द प्रतिव्या वाँ न तुन वह सर प्राणी पुनः वह प्राणी स्वर्गलोक में पृथ्वी के बाद क्या जोड़ लेंगे मनुष्य जोड़ा है पुनः हुआ प्राणी पृथ्वी में होने वाला मनुष्य हुआ प्राणी पृथ्वी में होने वाला मनुष्यदी अथवा स्वर्गी में होने वाला देववादी नहीं है देववादी पुनः हुआ प्राणी पृथ्वी में होने वाला मनुष्यादी अथवा स्वर्ग में होने वाला देववादी नहीं है अर्थ नहीं बैठ रहा है देखो देखो पुनः वह प्राणी पृथ्वी में होने वाला मनुष्यादी अथवा स्वर्ग में होने वाला देववादी नहीं है जो प्रकृति से, से, हो। से होने वाले इन तीनों गुणों से रहित हो प्रकृति से होने वाले इन तीनों गुणों से रहित हो अर्थ नहीं बैठ तो एक बार और बैठा पुनः वह कोई प्राणी बैठा वह पुनः वह पुनः ऐसा लगाना देखो वह पुनः पृथ्वी में होने वाला मनुष्यादी अथवा स्वर्गलोक में होने वाला देवादि तो कोई प्राणी नहीं है देवादि कोई प्राणी पृथ्वी में होने वाला मनुष्यादी अथवा स्वर्गलोक में होने वाला देवादी कोई प्राणी नहीं है जो प्रकृति से होने वाले इन तीनों गुणों से रहित हो बात आती समझिए मतलब तो ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो इन तीनों गुणों से हाँ तीनों गुण किससे प्रकृति यही है ना तो प्रकृति से जन्मे है ऐसा अब ध्यान देना की प्रकृति के जो सतरत्म है उनसे भी प्रभावित हो जाता है इसलिए वो उससे रहित नहीं है गो तो जड़ से ना ये सतरक्षण किसके कौन है ये जड़ के अब इनसे प्रभावित इनके अधिन कौन हो जाता है क्यों हो जाता है इसलिए बोला जीव क्या है इससे रहित नहीं है जीव आत्मा की धर्म नहीं है धर्म तो प्रकृति के है ना तद अस्थि तद न अस्ती पृथ्व्या पृथ्वी में मनुष्यादी प्राणी सत्त्वम करते प्राणी जातम मनुष्यादि का अध्ययन किया भाष्यकार ने प्राणी समूह अन्य पृथ्वी में होने वाला मनुष्यादी प्राणी अन्य अप्राणी जातम अथवा अन्य जड वस्तु ये भाष्यकार में जोड़ा है अप्राणी जातम का क्या था जड वस्तु सत्यम जो आया ना श्लोक में उसको जो है ना असत्वम का उपलक्षण मानकर भाषा में कर दिया कोई जड़ वस्तु दिवी देवे पुनः करो जाता ही प्रकृति से कौन सत्वाधी तीन गुणों से मुक्तम करते परिचतम से परिचय या इनसे पर हो नस्थी हुआ नहीं है ऐसा कू के साथ संबंध है अब कैसे लगाएंगे कैसा होगा देखो अच्छा राष्ट्र तो ने ऐसा संबंध किया है देखो तो। तीन गुणों से पर अच्छा ठीक है जो सत्वादी इन तीन गुणों से रहित है सदनाश की वो है क्या अर्थ पहले वाले के साथ इसका संबंध है, है ना अर्थ लगाने के लिए उसके संबंध में लग जाएगा ना हाँ जो इनसे रहित है वह नहीं है अब देखेंगे क्या है प्रकृति गुण मुक्तम है। अच्छा देखो प्रकृति से होने वाले इन तीन गुणों से रहित जो हो वह पृथ्वी में होने वाला मनुष्यदी अथवा स्वर्ग आदि में होने वाला देव आदि प्राणी नहीं है ऐसा भी लगा लेना चलिए आगे बताते हैं सर्वा संसारा क्रियाकारक फल लक्षण सत्व समो अविद्या परिकल्पिता समूला अनर्थ उक्त अभी जो अष्टादश अध्याय में कहा गया वो वो बात बताते हैं क्रिया कारक फल लक्षणा सत्य वजह गुणात्मक अविद्या परिकल्पिता समूला सर्वा संसारा।, सर्वा संसारा है ना तो संसार के सभी विशेषण है क्रिया कारक फल लक्षणा क्रिया कारक तथा क्रियाकार संसार कुछ आना जाना हुँ? आना जाना यज्ञ होम आदि सभी क्या है क्रियाएं हैं और कारक है। तो कारक कर्ता कर्म करण ये सब कारक और क्या है की कारक जब क्रिया करेगा तो कुछ न कुछ फल मिलेगा चाहे वो लौकिक फल हो या अलौकिक फल हो तथा फल यही तो सब संसार है क्रिया कारक तथा फल रूप कौन है संसार अब वो संसार कैसा है दूसरा विशेषण अविद्या परिकल्पिता संसार का विशेषण है संसार कैसा अविद्या से कल्पित है और वो कितना कैसा संसार समूल मूल सहित संपूर्ण संसार मूल सहित संपूर्ण संसार अनर्थ रूप कहा गया पंक्ति लगाएंगे क्रियाकारक क्रियाकारक तथा फल रूप सत्य समोगुणात्मक ये सभी संसार के विशेषण है क्रियाकार अविद्या से कल्पित मूल सहित संपूर्ण संसार अनर्थ रूप कह गया है क्या कह गया है अनर्थ रूप कह गया ये कहाँ कह गया 18वें अध्याय में कहा गया अभी नहीं नहीं पंद्रहवे को आगे आएगा क्योंकि क्या लिखा हुआ है ना रूप या क्या के कारण है ये मतलब पंद्रवे को छोड़कर अन्य जगह समझ लेना हम दोबारा लगाओ तथा फल रूप सत्व रजस क्रियाकारुणात्मक अविद्या से कल्पित मूल सहित अनर्थ रूप संपूर्ण संसार कहा गया चलो मूल सहित अनर्थ रूप संपूर्ण संसार समूला अनर्थ सर्वा संसारा उठता के मूल सहित अनर्थ रूप संपूर्ण संसार कहा गया ये संसार की तो हो तो किये जा रहे हैं अब देखने क्या ये क्या है ना? क्या वृक्ष रूप कल्पना एक रूपक कल्पना है, रूप है? रूप रूप न अच्छा की तथा वृक्ष उपमान की कल्पना से वृक्ष उपमान ली गयी है न तथा पंद्रवे अध्याय में वृक्ष उपमान की कल्पना से ऊर्दमूलम इत्यादि के द्वारा यही कहा गया क्या है ना क्या से अलग करना पड़ेगा पहले तो अष्टादश अध्याय ले लेना और फिर पंचदश ले लेना पहले अष्टादश अध्याय और वृक्ष वृक्ष उपमान वृक्ष रूप उपमान की कल्पना से वृक्ष रूप उपमान की कल्पना से उर्धमूलम इत्यादि के द्वारा भी यही कहा गया ये पंद्रहवे में और पंद्रहवे में वृक्ष रूप उपमान की कल्पना करके मूलम इत्यादि के द्वारा यही कहा गया पहले अष्टादस और उसको असंग संस्करण तथा पदम तत्परिमार्ग सदी चाह उतम ऐसा कहा गया सब्ज तम कर्थ उसको किसको संसार रूप वृक्ष को संसार रूप वृक्ष को डेढ़ असंग से छेदन करके उस मार्ग को उस प्राप्त को प्राप्त करना चाहिए दृढ़ असं शस्त्र से छेदन करके उसके बाद उस प्राप्त पद को प्राप्त करना चाहिए ऐसा कहा गया सबका त्रिगुणात्मकत्व सब, सब होने के कारण सबका त्रिगुणात्मकत्व होने के कारण संसार के कारण संसार के कारण की निवृत्ति की असंभावना प्राप्त होने पर संसार के कारण कौन है अविद्या संसार के कारण अविद्या की निवृत्ति की असंभावना प्राप्त होने पर कि सब कुछ कैसा है त्रिगुणात्मक है और त्रिगुणात्मक संसार को छोड़ना बड़ा कठिन है इसलिए असम्भावना आई है सब का त्रिगुणात्मक होने के कारण संसार के कारण अविद्या की निवृत्ति की असम्भावना प्राप्त होने पर यथा यथात निवृत्ति जैसे संसार के कारण की निवृत्ति हो वैसा कहना चाहिए जैसे संसार के कारण की निवृत्ति हो वैसा कहना चाहिए सर्वाचार गीता शास्त्रार्था उपसंगतव्य विराम चाहिए और संपूर्ण गीता शास्त्र और संपूर्ण गीता शास्त्र के पृपाद विषय का उपसंहार करना चाहिए और संपूर्ण गीता शास्त्र के अर्थ का उपसंहार करना चाहिए या का दिखेंगे। आगे दिखेंगे। एतावान सर्वो वेद स्मृति अर्था पुरुषार्थम इच्छदी अनुष्ठे लगाइए पुरुषार्थम इच्छदी की पुरुषार्थ की इच्छा करने वाले के द्वारा अनुष्ठे पुरुषार्थ चाहने वालों के द्वारा अनुष्ठे एव अर्था। ऐसा लगाना क्या पुरुषार्थम छी अनुष्ठे और से को तो चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा अनुष्ठान करने योग्य इतना ही संपूर्ण वेद और स्मृति का तात्पर्य है इतना ही संपूर्ण वेद और स्मृति का तात्पर्य है लगभग धर्म अर्थ कामोक्ष कोई भी पुरुषार्थ आय व्यक्ति पुरुषार्थ को चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा अनुष्ठे अनुष्ठान करने योग्य इतना ही संपूर्ण स्मृति का अभिप्राय है इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय विश्राम इत्यादि श्लोक आरंभ किया जाता है है ना अनुष्ठान करने योग्य जो है उसको बताते हैं तो ब्राह्मण क्षत्रि विषाम इत्यादि श्लोक आरम्भ किया जाता है ओ निभा है ओम पूर्ण मदर्ण मिदूा को दश्यू